सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं नाटिका मंगनू न मरी इसके मूल गुजराती लेखक हैं अरविंद पारिक हिंदी रूपांतरकार कैलाश शर्मा और निर्देशक मिस्टर अहमदा आपके हाथ? हाथ आपने कहा और मैंने तुरंत ही हमको भेज दिया था डिलीवरी खबर हस्ताक्षर भी लिया है ना तो फिर क्यों लिखा है हेलो हेलो कांती है क्या uh, मैं गांधी एन कंपनी से बोल रहा हूँ आप कौन है uh, uh, कल आपको पंद्रह फुल स्केब मिल गए हैं क्या जी हाँ मिल गए जी मुझे जरूरत नहीं आपने मंगवाई नहीं थे अरे मुझे सेठ जी ने कहा था कि कांती को डबल फुल स्केब की खास जरूरत है जी मुझे जरूरत नहीं ओह तो आपने अभी अपने आदमी को क्यों भेजा है जी मैंने अपना कोई आदमी नहीं भेजा है आपने नहीं आईसी प्रभात वाले होंगे अच्छा तो मैं आदमी आदमी भेजकर माल माल वापस मंगवा लेता तकलीफ तकलीफ के लिए जरा माफी चाहता दोस्त अजी जी आप अपना भेज दीजिए और लीजिए अरे राम छे, छे। ये एक जैसे नाम क्यूँ रखते है लोग ये दूसरी बार धोखा हुआ रामो रामो ये तो दोबारा भा हाँ। तो जी, जी आया देखिए हमें एक आदमी की जरूरत थी ना उसे मंगल दास ने भेज दिया है तुम उसका इंटरव्यू ले लो और अगर योग्य लगे तो रख लो क्यों रख लेना और हाँ कांतीलाल का क्या हुआ जी माल भिजवा दिया आ, कल प्रिंटरी वाले कांतिलाल को माल भिजवा दिया था क्योंकि कांतिलाल एक जैसा नाम है ना इसलिए तो पूछ लेना चाहिए था कल तो तुम उठकर अपने शादी थी तो तुमने कांतीलाल पारक क्या शगुन भेज दिया ये तो ठीक हुआ कि वो दोनों मेरे संगत मित्र हैं तुम जैसे आदमी सब क्या कहा जाए जाओ जाओ होती हम्म बैठो भाई किसने भेजा है तुम्हें मंगलदास भाई ने कहा से आ रहे हो देवगढ़िया से क्या नाम है तुम्हारा कहाँ तक पढ़े हो जी मेरा नाम कांतीलाल है क्या कांति माफ करना भाई हमारे यहाँ तुम्हारे लिए काम नहीं लेकिन क्यों देखिए हमारे यहाँ एक टाइपिस्ट है उसका नाम कांती है और हमारे यहाँ एक नाम के दो आदमी रखने का रिवाज नहीं है अगर तुम नाम बदल कर रहना चाहते हो तो लेकिन साहब मैं अपना नाम कैसे बदल सकता हूं? अगर तुम नाम नहीं बदल सकते हो तो कोई बात नहीं ऑफिस बदल सकते हो ना आइएगा नमस्ते लेकिन, लेकिन लेकिन कुछ नहीं मुझे दो नाम नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए मेरा बस चले तो हरेक कांति लाल को पकड़ पकड़ उन्हें नाम बदलने के लिए अर्ज करू आप मुझे बेशक किसी की नाम से बुलाइएगा लेकिन साहब नौकरी का तो कुछ कर दीजिएगा अच्छा अच्छा कोई अच्छा सा नाम रखकर कल आइएगा आज मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है जी बहुत अच्छा हेलो हेलो हेलो भेजा है मुझे तो आज ही खबर मिली कौन कांतिलाल लो भाई अपने कांतिलाल हेलो लेकिन उस कांतिलाल का कोई नाम तो होगा भला कांतिलाल का नाम क्या होगा कांतिलाल कांतिलाल मतलब कांतिलाल आपने आज जैसे भंग पी ली हो हलो, हलो, देखो सविता यहाँ डेढ़ दो दर्जन भले आदमी शरीफ कांतिलाल है तुम किसकी बात कर रही हो उसकी मुझे क्या खबर तुमती हो अच्छा आप भी मुझे बना रहे हैं डेढ़ दो दर्जन कांती अरे नहीं जाना है तो इसलिए बहाना क्यों बना रहे हैं अगर नहीं जाओगे तो बुरा लगेगा हेलो की कसम अरे तु, तु, तुम्हारी कसम सविता मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि तुम कहाँ और किस कांती की बात कर रही हो अरे आपने विद्या बहन के पति हो हो अच्छा अच्छा शाम को होता जाऊंगा हेलो और कुछ और तो कुछ नहीं है लेकिन शाम को घर आते समय चाय का पैकेट लेते आइएगा जुलाई से उसी में का और देखिए को देखना ना हेलो हाँ। को आप जो नाम रखियेगा मुझे मंजूर है लेकिन मुझे नौकर रख लीजिए मेरी हालत साहब क्या बड़े हुए हो फाइनल पास हो और साहब अंग्रेजी की भी दो चार किताबें पढ़ी तो नाम रखना नहीं आता अरे भाई मगन गोविंद छगन गोपाल कृष्ण दामोदर मदन भिटू पांडू अरे नामों की क्या कमी है हाँ? तो ना, आ, आ, आ, आ, आ, आ, तो ना गोकुलदास तुम्हारा नाम किसने रखा था मेरे मामा ने साहब उन्होंने एक कहानी पढ़ी थी उसमें कांति नाम का एक पात्र था गुजरात के कवियों और लेखकों को भी दूसरों को भी नाम नहीं मिलता है हाँ? अकाल पढ़ गया अकाल कांत कवि के काव्यों में बहुत से नाम आते है किस कवि के जी जी उसका असली नाम तो अच्छा अच्छा जाओ उस टाइपिस्ट से कहो तुम्हें काम बताए ओह हो सू पनोती बैठी छे ये भी भला आदमी कांती है सिर खा गए सब बेजा खराब कर दिया है सब ने गोकुलदास गोकुलदास गोकुलदास किसका नाम है सर आप किसको बुला रहे मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ और तुम्हारा नाम ही गोकुलदास है गोकुलदास गोकुलदास कहकर दस आवाज दी परंतु तुम्हें सुनाई नहीं गोकुलना तो कांती, कांती लाल नाम रखना हो तो घर जाकर रखो यहाँ तो गोकुलदास बनकर रहना पड़ेगा समझे जी जी जी बहुत अच्छा अच्छा ये कागज टाइप कर डालो और दो कापी होनी चाहिए और आज ही पोस्ट हो जाने ही चाहिए जी हेलो हेलो कहाँ से बोल रहे हो कौन सा बोल रहे हैं मैं स्टार कंपनी से स्टार कंपनी जी मैं कांतीलाल जी से बात करना चाहता हूँ कौन कांतीलाल अरे यहाँ कोई कांतीलाल नहीं है जी क्या कहा आपने आपके यहाँ कोई कांतीलाल नहीं है अरे भाई एक बार कहा ना कि नहीं नहीं आपके सेठ जी का नाम कांतीलाल नहीं है हमारे शेठ जी का नाम महेश भाई है कांतिलाल नहीं अरे भाई हम लोग ऐसे नाम नहीं रखते समझे क्या कहा ऐसे नाम नहीं रखते क्या कांतिलाल नाम रखना कोई जुर्म है बुरी बात है आखिर क्या मतलब है आपका अरे ऐसे मतलब है ऐसे कांतिलाल अरे वो भी क्या कोई नाम है आप कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं एक अच्छी खासी फर्म के जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए हाँ हाँ नाम नहीं रखना आता है ना तो विद्यापीठ की डिक्शनरी खरीद लो ए मेहरबान लेकिन लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो अरे जाइए जो करना वो कर लेना नुण शार? नुण शार? नुण शार? नुण तो बैठी जी जी आया। किसका फोन है जी कोई रॉन्ग नंबर है तो रॉन्ग नंबर के साथ तू सरपटक रहे हो रॉन्ग क्या क्या देते लो ये बिल खाते में लिख दो और पचास रुपए मेरे नाम खाते लिख दो मैं एक पार्टी से मिलने जा रहा हूं कांतीलाल ओ जी जी जी, जी जी जी जी जी तुमको तुम सबको किसने बुलाया है जी तुम सबको किसने बुलाया है जी आपने मेरा नाम लेकर पुकारा है ना नहीं नहीं थे? मैं भूल गया भूल गया मेरा नाम कांतीलाल नहीं है मेरा नाम तो मेरा नाम तो ए, क्या रखा था मेरा नाम तो गोकुलदास मैं भूल गया था माफ कीजिएगा ये मिस्टर कौन, कौन है गोकुलदास ये ये मिस्टर मिस्टर कौन है ये मैं। मैं। के है जी सेल्समैन ने कहा था कि इनको बिठाना जी लेकिन मैंने इनको कहा बुलाया था मैंने इनको कहा बुलाया था मुझे जवाब दीजिए उनका नाम भी अच्छा अच्छा इनको ऑफिस में बिठा दो कांतीलाल कांतीलाल देखो ये दो बिल पोस्ट कर देना और शाम को मैं जल्दी घर जाने वाला हूं शेठ जी ना आए तो ऑफिस बंद करके चाबिया घर पहुंचा देना और सुनो ये yes, और आने वाले महीने में अगर एडवांस लेना हो तो कोई दूसरा नाम रख कर लाना समझे <laughs> अच्छा जी हाँ अच्छा कांती लाल और लाल की कांति बहुत पुरानी हो गई है जमाने के साथ बदलते रहो मेहरबान हाँ बहुत अच्छा हाँ, हाँ कांति लाल कांति मेरा तो सर घूम गया हमारे माथे तो पनोदी बैठी साहब साहब साहब क्या है आपसे कोई मिलना चाहता है कौन है जी एक आदमी है अरे भाई आदमी होगा हो ना मुझे मिलने कोई जानवर थोड़ा ही आने वाला था अरे नाम पूछो काम पूछो ऐसे ही क्यों चले आते हो जी पूछ कर ही आया हूँ तो वक्त क्यों नहीं जी जी नाम जी नाम वो नहीं कहूंगा क्यों किस लिए क्या तुम्हारी बीबी के नाम का नाम है जी नहीं मेरा अपना ही नाम समझा ढकेलो अंदर अरे भाई नमस्कार अरे कौन कांतीलाल हाँ भाई कैसे हो नगिन दास ये क्या नया आदमी रखा है हाँ अरे भाई गोकुलदास एक कप चाय के लिए कह अरे यार दो कप मंगाओ ना यार तुम भी क्या हो दानी दान करे और भंडारी का पेट फूटे नहीं नहीं मैं जरा जल्दी घर जाने वाला हूँ हाँ, घर हाँ, जाकर ठीक है पाउडर की चाय पीने के बदले घर जाकर भाभी के हाथ की क्यों ना चाय पी जाए है लेकिन यार आज जल्दी क्यों जाना है क्या सेठ जी नहीं है आ, मुझे जरा हॉस्पिटल जाना है हॉस्पिटल में हाँ मेरे बहनों को आज हॉस्पिटल में ले जाया गया है और जरा उसे देखते जाऊंगा क्यों को? नहीं नहीं नाल को अच्छा ये बात है तो चलो मैं भी चलता हूँ अपने गांव के आदमी को अगर न देखा जाए तो बुरा सा लगता है और दूसरे गाँव के आदमी भी तो वहां आएंगे उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा नहीं तो भाई इस बम्बई में लोगों से मिलने का कैसे मौका मिल सकता है मैं तो नकिंदास इसलिए तुम्हारे पास आया था कि तुमने अपनी भाई की बेटी वो कमला है ना उसके लिए लड़का तलाश करने लिये कहा था ना हाँ, हाँ तो कोई लड़का मिला अरे भाई तलाश कर कर के नाक में दम आ गया अपनी जाति के एक एक लड़के देख डाले बाद में जाकर अरे बड़ी ही मुश्किल हो गई थी बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला अच्छा अच्छा कौन है अरे वो बंशी है ना उसका लड़का बाईस साल की उम्र है और कमला के लिए इससे बढ़कर लड़का मिलना मुश्किल ओहो तो ये बात है लेकिन नाम क्या है उसका मेरे वाला नाम कांतीलाल कांती क्यों आ, कुछ नहीं कुछ नहीं तुम्हें हॉस्पिटल जाना है ना क्या मतलब तुम नहीं चलोगे नहीं यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है अच्छा यहाँ सुबह से सिर दुख रहा है मुझे लग रहा है कि मुझसे हॉस्पिटल तक नहीं जाया जाएगा ओ, ओ, ओ, ओ। तुम कह देना कि ठीक है। क्यों हॉस्पिटल हो आए ना नहीं ऐसा कैसे मैंने टेलीफोन जो किया था कैसे आदमी है इतना भी याद नहीं रहा उन लोगों को कितना बुरा लगेगा अरे भाई तुम गई थी कि नहीं मैं तो गई थी लेकिन तुम्हारे गए बगैर कैसे चल सकता है कहेंगे के, अरे मैंने अपने दोस्त के हाथ कहलवा भेजा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है कल चला जाऊंगा कौन सा दोस्त मिल गया था अबे तुम्हें जानकर क्या करना है मैं क्या नाम पूछ रही हूँ लेकिन वैसे ही थोड़े मान जायेंगे बस फट नाराज हो जायेंगे आप ही की बहन है मेरा क्या है पर आया मेरी ही गलती निकालेंगे सच मुझी सर दुख रहा है क्या लो मैं भी बात बात में भूल गयी एक प्याला चाय का तैयार कर लाऊं मसाला डाल के। मैं कह रही थी कि मुन्ना का कोई नाम रखो ना आप कब तक उसे मुन्ना ही मुन्ना कहते रहेंगे मुन्ना ही नाम दर्ज रहेगा और आप है की आपको कोई नाम पसंद ही नहीं आता तो स्कूल की उस टीचर से ही कहो ना कोई अच्छा नाम ढूंढ दे उन्हें तो ढूंढ तो ही निकाला है मगर आपको पसंद आए या ना आए कितना प्यारा नाम है मैं सुबह से ही उसे इस नाम से बुला रही अच्छा अच्छा तो क्या नाम है ए, मुन्ने ही से पूछ लो ना उसे भी तो बोलना आ गया है मुन्ने अरे उसे सोने रहने तो सोता है बेचारा ही बताओ ना क्या नाम है बताओ। कांतिलाल। कांति कांति अभी, कांति अभी आपने श्री अरविंद पारीख के मूल गुजराती नाटक मगनू नाम मरिका कैलाश शर्मा द्वारा किया गया हिंदी रूपांतर सुना नाटक के कलाकार थे भारती देवी देसाई मुख्तार अहमद मुमताज़ बशीर शबीह अब्बास मनोहर सावे मुकुट माथुर और बरकत बीरणी नाटक के ध्वनि संयोजक थे मनोहर सावे और निर्देशन मुख्तार अहमद ने किया